सुना के घर में जाकर के लीजान करने लगे बचने छोड़ देते हैं बक्षा मोचम बचित समय खोश समझा गोप यहां उधाना दर गया मैया का रामकुंदर बहुत उपद्रत करता है क्या उपद्रव करें कि बचड़ों को हो भगवान जहां बछड़ों को समझा देखते थे उनको देखा नहीं जाता कि इन्होंने क्या प्राप्त किया जो मांग रखा भगवान सबको तो मुक्त करने आए थे पहले मच्छरों को खोल देते थे पहले यही से मुक्ति आ रहा था और बक्षे दूध पी जाते थे लोगों को इन्होंने क्या बात किया जो बांध रखा दक्सान मंशन और असम मंशन जब दूध निकालने का समय नहीं होता था तो वो दूध पी जाते थे क्रोज तो संजात था, था, था, था। मैं मैया शबाना चाहे गोपी और डाक दिया करो सर अगर तुम्हारा ऐसा कहा काम कर रहा है घास खिला करो कि हमारे डाटने का को इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता जब हम डाकती हैं तो गिलखिला घास देता है तो क्रोश संजा साफ और जब हम प्रेम से कहती हैं रात दे तो बड़ा ताली थोड़ा खा लो फिर दही तारी थोड़ा खा लो बोलते मक्खन के नदी जा। नहीं जाते हमारे घर नहीं तो हमारे कहने पर नहीं कहाता जब हमारी गर्भ दृष्टि होती है तो चुरा अच्छा के स्तें स्वागमती चुराके खाना उसे अच्छा लगता है दज गया कल्पित स्थेई चोरी के उपाय तो इतने कल्पित कर लेता है चोर भी नहीं जानते लोगों को मरकान दो भी जाती और अपने आप खाया कभी तो कुछ नहीं बानरों दान, को खिलाया भगवान ने सोचा कि उन जानरों ने रामावन बड़ी सहायता की आप कहते उनको तो खूब तो लड्डू और खूब मक्खन था किसी को तो भी के घर में गए वहां से उसकी जितनी लड्डू मटनी सब निकाल के लाए मक्खन निकाल के लाओगा बच्चों और बानर पीछे तो उनको सब मखं तो हो रही लो और लो और लो खुचिलाा क्या हो रहा ये सब बड़ा तो तेज रंग भंडारा है ये सब आम बात है मकान भोक्षण विभजती सचिन नाथ बंदन भिमजती अगर बंदर नहीं खाते हैं तो कहते हैं उसको मक्खी को भोज देता है इसका मक्खन खराब है इसको बांदर नहीं जगह छिपाकर वस्तु को रख जाए कि इसको न नहीं जरूरी यात्रित हो घर पर ही ना अरे कल से दी सरा साथ में लाओ जिस घर में कुछ मिले उसमें आ लगा yeah. और हमारे बच्चों को रुला के जाता है छोटी चोटी है। लेता हस्ताक्ष अचित विधि जहां हाथ नहीं पहुंचता है वहां पीला रख है ऊपर रख है एक बच्चे की कमर में ऊंच पर चढ़ के वहां उस चीज को भाग लेता है इस तरह से एक दिन में गोभी मक्खन को छीके के रख करके नीचे अपना खाद बिछा के सो आएगा जरूर और मकान की मटकी पे थाली में पानी भरकर दिया उसे छेड़ेगा पानी एक नंबर गिरेगा तो मठिया पकड़ लूंगी भगवान ने देखा था आगे पूरा प्रबंध करके लेती हुई तो लेती हुई तो झूठ माफ होती हूँ सच्चे ही जा रही भगवान एक कमल की डंडी लाए तो पहले जितना थाली पानी था पहले नीचे से चूस थाली उठा करके बच्चे के कंधे उतर करके मटकी उतार करके जो दौड़े इतने महापुरुष और अरे गया बड़ा लग रहा अल्लाह हल्ला मचा भगवान ने उसकी आंखों में कुंडला कर दिया हाथ मिलती है ऐसे ऐसे एवं धार्मिक घाटान सब पूर्वते ऐसे एक बात नहीं होती है कैसे ही ऐसे हो पड़ते और उस समय जब तुम्हारे सामने कैसा भला बड़ा रहा है एक बात तो कहते किसी को पकड़े लिया सिर्फ बोले आप तेरे यहां तो तो नहीं आए या छोड़ तो दुनिया ने महिला छोटा तो सच्चा नाम थी नहीं कहीं कहती है आप तो महिला तो पकड़ के लिए आऊंगी थी आप तेरे यहाने आएंगे भगवान को पकड़ ले तो ले। तो के लेंगे और वहां जाकर के जो यशोदा हो गए करें लादा अपने पकड़ के लिया जब मैया छोटा आई तो भगवान ने वाक्य लड़के कर्म धारण कर लें और देखा मैया हो गया कि जो मैया नारा है थे देख तो सही तो देखकर तो अपने छोड़ा था पता चलाया तू तो पता चलाई सब भगवान बोले जो आपको पता के लाए तो तेरे पति का उद्धारण कर <स्था था>। एक दिन भगवान के पहुंच गए वहां मिलम कहते हैं ब्रह्मांड का अपना तो मिट्टी बहुत अच्छी है मिट्टी खाई तो बच्चों ने आगे कह दिया श्याम सुंदर ने मिट्टी खाई भैया ने हाथ पकड़ तो लिया अरे तेने मिट्टी क्यों खाई कसमान भगवान रक्षत बान रहा एक अन्य भाई कह रहा भगवान बोले नाम रक्षकानू मैंने मिट्टी नहीं खाई ये सब बोले अगर ये सच्चे बोलते हैं तो तुम्हें भैया ने कैसा दिखाऊ भगवान ने मुंह बोला तो सारा विश्व लगा महीना बोलो तो बंद कर लगी अपना महीना आप भगवान से इसलिए दिखाया कि मैंने बाहर की चीज कुछ नहीं खाई सब पहले मेरे सारे विश्व में पहले ही से बाहर की चीज मैंने क्या खाई एक हजार शिशु यशोदानंद गृिनी कर्मान परमोक्तासु निर्नमन ससुर तो एक दिन मैया छोड़ा घर की दासियों को अपने अपने काम में लगा दिया भगवान श्रीकृष्ण भीतर से उतर के आए और मंथन गंदा कर लिए मात्र माफ था मंथन करना चलो बेकार में मंथन निकला तिदीजी है तो यह मंथन कर रही हूं नहीं नहीं भगवान एक अपना कर्म के उठना रखकर के अपने आप उनकी गोद में चढ़ गए जब गोद में आ गए तो फिर भैया शौदा में लेकर के बैठ गई और दूध पिला तमाम तनाडू दमपातन स्नेह सी मतम और जब अरे भगवान की पीठे पीछे तृप्त नहीं हुए थे उतने ही में चुनी पर बखा हुआ दूध जो है उठाकर नीचे गिरने लगा तो जस्ट श्री मैया पोता श्री कृष्ण को तुम्हारी तो जमीन में रखकर और दूध को आने के लिए तोड़ी भगवान ने कहा थोड़ी इतना प्यार कर रही थी और दूध के बिना दूध को देखते ही और इसका प्यार हमारे मां समाप्त हो गया दूध में इसलिए स्थिति बच गई और हमको विच संसार की थोड़ी सी वस्तु का लोग भी भगवान से दूर करते भगवान जिसने नियोष होगा ये तो देखते हैं डॉक्टरों को ये देखो भगवान कि जब ये हमसे विरोप होकर कि जा रहा है तो नेतृत्व आया संजा गोपा तो स्फुटता माधर्म जब क्रोध आया वो तो और फर्क नहीं लग भगवान ने डॉक्टर से तो दवा ली और एक भाषा लेकर केवल कुटन भाषा शिलापुत्र जो बटने का होता है जिसको बटना कहते हैं लोहा लोहा और उसको संस्कृत कहते हैं शिलापुत्र वो शिला का पुत्र जो है उसकी छाती जो बचा कोटन भाषा तब फे करके भगवान ने जो मटकी में मार दिया वो फूट गई और उसमें जितना दही था साफ फैल गया अब मैया जब वहां से रानी तो देखा सारा दही फैला हुआ है भग तो मंदिरों के स्वतस्थकरण तक जवा स देख लिया है ये नटखटका ये श्याम सुंदर का ही कामा इसी ने होट बड़ी तो हसी है तो और चारों देखा है कहा दिखाई दिए भगवान एक कमरे में जा करके घुस और मक्खन निकाल निकाल के खाने लगे और उसके दो दरवाजे थे पकड़ने आ गए तो मैं घर से निकल जाऊ और जब मैं तो हाथ में सांठी लेकर गई तो दरवाजा खोल करके मक्खन की मत लेकर के बाहर निकल जाए किम प्रशमी सशक्त मेरी आठ बोला जब देखी थी यहां बंदर को कुमान खिला रहा है तो शांति लेकर के भगवान के पास गई तो उन्होंने देखी आज खोद तो दे भरी हुई है बिना मारे नहीं छोड़े तो अब ससार भीत वक्त डरे हुए के समान डॉक्टर लोग तो कहां था जिनके भय से मृत्यु है तो रहती है वह तो बात पर डरे हुए के समान वहां से बाढ़ मैं अशोदा के पीछे उड़ा पकड़ने के लिए क्षम प्रवेशन तपस्व तम शुद्धि नाम इतना कर दिया जो परीक्षित योगियों का पवित्र मंदी भी जिसको स्पर्श नहीं करता था उस भगवान श्री कृष्ण को इस यशोदा अपने हाथों तो से पकड़ने की डर थी जमाना जनन चलत शिवरा काम तरफी सुनर जन्म अब इस वो मीडिया शरीर तो धारी था अब भागा को जा हुई और कभी उन्होंने हट कर लिया आगे से पकड़ के छोड़ उनके शिविर में चोटी में जो श्रृंगार होता है वो आता कष्ट था और उन्होंने निश्चय कर दिया था आगे से पकड़ के छोड़ भगवान श्री कृष्ण उधर को दौड़े जहां बड़े बूढ़े अपनी चौकाट पर तो तो बैठे रहते थे पहले पहले स्त्रियां लज्जा बहुत करती थी तो उन्होंने जहां बड़े बूढ़े में वहां तो जाएगी नहीं तब उधर कोई दौड़ के गए जहां नंद बाबा आदि बूढ़े बूढ़े लोग बैठे रहते थे वहां दौड़ के उधर को गए उस दिन वहां चौकाट पर कोई था नहीं सब अपने काम में लगे उम्र थे मैया बोली आपको चल वो के लगभग चल रहा थे लोग पकड़ कैसे थे भगवान ने देखा मैया का शरीर पसीना से लथपथ है ये ठंडन तो उन्होंने अपनी हद छोड़ करके खड़े हो और गा गा के गए और पारामर्शक यशोदा मैया ने जाकर के पकड़ लिया बोलिए श्री कृष्ण ने बताया कृपा वसंत महात्मा लोग कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति तो पकड़ ही देगा क्या उनको देखो गेह की कोई उनका घर सारा खुला पड़ा है घर की कोई चिंता नहीं।, नहीं है और नहीं और शरीर का ध्यान नहीं है उनका बस नीचे गिर गया है सिर के बाहर खुल गए हैं पसीना से लटपथ है और देव गेह को भूल करके जो भगवान के पीछे पड़ जाएगा वो पकड़ लीजिएगा अब अपराध पक आई है तो संतम प्रभुतम अक्ष्मी बहुत बार बार होते हैं एक हाथ महिला ने बदल लिया और एक हाथ से सारा भाग लाखों का मिल फैलेंगे मगर उठली चुनाव भारत भी होने चुनाव बार बार ऊपर को देखते ऊपर तो कह देते हैं इस लीला को कोई देखता तो देखा नहीं देख हस्ते घीटर श्री अंतर मैया वे चंचल चेष्ट अरे ग्रह था अपने घर को जुटाने वाले अब फिर वो हमें बांध दूंगी और हाथ से मक्खन में श्री मिले भगवान बोले माता पाकर पाकर मैया जो हाथ से शांति को छोड़कर इससे हमें बहुत कर लगता उन्होंने तो छड़ी हाथ से भर दी और मैया ने बांधियों का यत्न किया और रस्सी जो बांधी वो दो रंगों में कंती रही बांधी तो वो भी दो रंग में कंपनी रहेगी अब उदासी तरफी न्यूनतम करे तेनाली थे और तमाशा जैसे हुआ अभी बांधी का जैसे से तमाशा कर दिया जो रस्सी और बोलती अपने घर से रस्सी आ मैया वो कहती ले मैं मेरे रस्सी उसमें जोड़कर कर बांधती है तो दो अंगल तुम दी गई भैया शोधा कहती है क्या बात है बार बार बांधने पर दो ही अंगल कम करते हैं भगवान दिखाते थे कि हम नाम रस्मियों में बद तुम शक हम रस्सियों में नहीं बनते रस्सी हमारे बंधन के दो ही होती है भक्त बन जाते व्यक्ति और मैराग से हम बस में आते हैं ये दो लोग जब तक कमी रहती है तब बनते नहीं मैया थोड़ा सोचती है कि अब मैंने पहले इसके कमर में जो कर्घनी बांधी हो, पहले बच्चों के कमर में वो बांधते हैं बांधनी करती तो मैंने अपने हाथ से एक हाथ की बना करके अपने हाथ से जोड़ा करके उसके कमर में बांधी है वो तो बन गई है सरकार हाथ की रस्सी इसके दौरान बनी जा रही ये क्या तो तो हाँ, है? जो तुम्हारा भूमि तो तेरे बच्चे पुत्र के भाग्य में बंधन दिखाई नहीं है तू तो मांग कैसे थी तब पुत्र से लगा के विधाता बंधन हम लिखता हूं विधाता ने तुम्हारे पुत्र के भाग्य में बंधन दिखाई नहीं है मैया तो कैसे मांगते इसका तो नाम लेकर के बंधन घट जाते मैयानी रात को से बांध के छोड़ी तो समाप्त सुंदरा गया मैया का शरीर पसीना में लतपत हो गया भगवान ने ज्यादा प्रश्न मैया का देखा तो उनके हृदय में कृपा का उदय हुआ और तो वो जो उनकी जो शक्ति थी जो बंधने के लिए थी थी तो वो शक्ति का अंतर्धान हो गा तो गया कृपा शक्ति का उदय हुआ भगवान मिला यात्रा से बन गए बोलिए श्री कृष्ण कृष्ण की कांत हो जय हूंगशोदा यहां किसी ने एक श्लोक लगाया कि तो यशोदा या सामनाश थी देवता इतनी होती ब्रजमैन यशोदा से बड़ा कोई देवता नहीं है क्यों यदा रूथ थले वो मुक्त दो मुक्त में जिसने बहुत जिसके उन्होंने फल में मना हुआ सबको मुक्ति देने वाला अंत में मुक्ति मांग रहा है मैया छोड़ दे सबसे बड़ा दिन था मैं जी में यशोदा और मैया शोधा था वहां निकल के अपने घर के काम धनने लग गई भगवान में दो अर्जुन के लक्ष्य जो खड़े थे ना हमारा जी के साप थे वहां उन्होंने देखा पर तो उनके बीच में रोकर के महाराज जी को जब कल केनाथ राम नहीं किया था नंदूर हो गए थे वृक्षबंधन थे भगवान के बीच में आगे निकले और पक्ष से भी जब ने खेचा वृक्ष सिंह चर-चर करके करके से दोनों वृक्ष टूट करके गए और उसमें से दो देवता और भगवान देव की स्थिति करते हुए कृष्ण कृष्ण कुछ तुम्हारा तक पुरुष व्यक्ता व्यक्त निगम विश्व लोगों से भगवान की स्तुति करके और भगवान से विदा होता है कि वो भी चले परम कल्याण परमिया वासुदेव और यदि कथ से निकले हुए देवता वो भगवान की स्तुति की और उन्होंने भगवान से ये वर्णा लाई कि महाराज ब्रह्म परमात्मे हम उसको यह कह रहा था कि दूरता वाणी गुणान कथन है श्रवण कथा हमारी वाणी आपके गुणों का धन करती है, हमारे काम आपकी कथा सुनते रहे हमारे हाथ आपकी सेवा में लगे रहे और हाँ मन आपका ध्यान करता रहे हम हमारा क्षेत्र आपके चरणों में झुका रहे हमारे नेत्र आपका दर्शन करते रहे और अच्छा भगवान को प्रणाम करके चले गए तब भगवान ने तो हमने बन से मुक्त किया वृक्ष जी पर वो ऐसे स्वार्थी निकले तो उनको उन फल से भी नहीं खोल देंगे हम बड्डू भी का नाम मानूंग उन फल में गजे हुए छोड़ करके और देवता लोग चले गए और वृक्षों के गिरने का जो शब्द सुना सब छोड़ करके सब नंदागत वो लोग वहां है अरे ये वृक्ष कैसे गिर गए छोटे छोटे बच्चे बोले कि या श्री कृष्ण ने इनको गिराया बाला हम चढ़ने ले रहे थे त्रियगत मूलूफल निकल सकता ये मूलूफलन न खींचा सही चढ़ चढ़ करके गिर गए जब तो को संदेह करने लगे कोई कहने लगे इस बाला के गिराने से लक्ष्य गिर जाएंगे एक बार गोकुल में फल बेचने वाले आ गए और कहती है दो फल आई अरे कोई फल ले लो फल ले लो मां पीऊ के फलो तो दो बहुत बढ़िया छोटे छोटे भगवान ने सुना तो को कोई फलग से डाली रही है छोटे छोटे बच्चे तो घर में से निकल पाते हैं खुल लेने वाला कोई अनाज लगा ल तो, तो पहले अनाज से ही फल फल दिया तो अपने घर में जो अन्न पदा था वो एक प्रश्न तो भर के श्री कृष्ण फल लेने के लिए फलार्थी धान मार मारा है यम सब फलक पद जो सबको अपने अपने कर्मों का फल देता है वो स्वयं फल लेने के लिए जाता है और छोटी सी तो उनकी पर शुभ ठीक धाम लेना है तो जब तक तो उसकी टोकरी के पास गए हो तब तक तो ये भी दाना नहीं रहा उनके पोष में दस में सब चितरक देख रहे हैं कस्य चित्र धाम में फल ग्रह तो पोष का जो दाना सब नीचे के थे, खाली रिक्त जन भगवान की कश पर सिंह राज ने देखा के मैं मैं फल बेचने के लिए क्या आई मैंने तो अपने अनंत जन्मों के पुण्यों का फल पा लिया ऐसे बच्चे का दर्शन करने लिया तो साधारण गायक है क्या और उसने भगवान इसलिए कृष्ण के हाथों तो में वो चुन चुन करके चुन चुन करके उनकी पूर्णकष्ट को भर दी फल भर दिए उसमें भगवान श्री कृष्ण फल देकर के अपने के घर को गए और फल बेचने वाली ने जब नीचे को दृष्टि डाली तो उसकी टोकरी रत्नों से भरी उसको दिखाई श्री कृष्ण बच्चों में खेलने से जाते थे मस्त हो गए मैं अक्षोका अनुवा नाम रात स्नान कराती तो लोगों ने एक दिन सब मिल करके दो ये आपस में विचार किया कि यहाँ बार बार हमें राक्षस आते हैं बच्चों को मारने के लिए अब यहां से चलना चाहिए तो किसी दिन काम यहाँ पास में है वहां जंगाल भी बहुत अच्छी है जंगल बहुत सुंदर है लोगों के लिए भी सुविधा होगी तो सबने विचार करके अपना सब अपना गाड़ियों सब सामान घर करके बंदा होने को वहां जाकर के वृंदावन और श्री कृष्ण ने जब देखा वो वृंदावन की शोभा वृंदावन गोवर्धनम लमुना कटनाम है तटांचो दृष्टा राम कृष्ण बड़ा प्रीत रहा बड़ी बड़ी प्रसन्नता हुई हो यहां तो यमुना का तट कितना सुंदर है गोवर्धन का तट कितना अच्छा है और वहां इस तरह से मैया जब आने तो अब तो हम छोटे छोटे बच्चों को बछड़ों को चराने के लिए ले जाए भैया ने तो ठीक छोटे छोटे अपने तो बारे तो अपने बाल बहुत समान बच्चों के साथ बछड़ों को चढ़ा चढ़ाए एक दिन बर्सा हम चारे अंतर तो तक विशेष बछड़े चरा रहे थे तब तो उन्होंने यमुना किनारे एक बगला देखा बालक कहने में इतना बड़ा पकड़ा तो हमने कभी तो देखा ही नहीं गिरे सच में स्थित दर्द किसी के साथ जब विधक उन्होंने पिछले किसी दिनों से बदलेने का निगम दिया तो जितने बालक थे उसका दूर छिप गए भगवान जब उसके भीतर गए उसके तालू पर जाकर के और एकदम अग्नि सी जैसे जलने लगे तथा तालू में अग्निवतर तहन तहन तम गई थी बमा उसने तो एकदम श्री कृष्ण को उलट दिया मुझसे निकाल लिया और चौंक से मारने लगा भगवान ने उसकी दोनों चौंच पकड़ करके ऐसे उसको छीर दिया जैसे चटाई बनाने वाले किसी तृण को जैसे छीट दे बोलिए तो श्री कृष्ण ने बोला भगवान का नाम मुख में रखा जाता है तो उसने भगवान को नहीं रख मरता नहीं रखा था भगवान श्री कृष्ण एक दिन की बात कहते हैं कि बच्चों से पहले कह दिया एक कल जो है यहां भोजन करके मत चलो पहले दिन दिन दिन। दिन तो कलवा करके जाते थे ना बच्चे उस दिन कह दिया कि सब अपने अपने घर से बांध करके ले चले वहां जंगल में भोजन करेंगे के भोजन कर तुम प्राप्त रूप सब बच्चों से कह दिया आज खाकर के यहां से अमज नहीं चलेगी अपन में भोजन दान करके हमसे सहस्त्रों की संख्या में बच्चों को आगे करके बच्चों के साथ लेकर के भगवान चल और सब बच्चे आपस में मिला दिए अलग अलग कहां तक तो चलाएंगे चलने के समय अपने अलग अलग और बच्चे हरी हरी घास में छोड़ दिए बच्चे चलने लगे आपस में बच्चे जैसे खेलते हैं वो तो आपस में खेलने लगे और वहां पूछना कारोबारी राशन उसने देखा श्री कृष्ण के साथ बन उस दिन नहीं जिंदगी के साथ में तो वो, वो अभाषण जो था सब का रूप में न हन्य के अर्घ का अर्घ को अग को पाप का उसकी क्या है नह्य के भोगन बिना एक क्य पाप तो भोगने से नष्ट होता है वैसे नष्ट नहीं वीर वासव था अजगर के रूप में रहता था और बहुत बड़ा भयंकर सर्क का शरीर से वो प्रकट हो गया ऐसा मालूम होता था जैसे कोई पर्वत उसका जो मुंह था खुला हुआ यह मालूम होता है पर्वत की बहुत बड़ी दुकान तो उसकी जो है ऐसे मालूम होती थी कि को माना कोई जो सड़क गई है रवर की सड़क यह भी तो उसकी सांस जो आती थी ऐसे मालूम होती माना कोई कहीं इस जंगल में आग लगी है तो गर्म गर्म वालू आती है चलते ऐसे पर्वत के समान और छोटे छोटे बच्चे बोले हुए उन्होंने आग तो वो सड़की परंतु से उन्होंने ये सर्फ तो हो नहीं सकता बस सर्फ क्यों से मारे क्या देखो ये गर्वत साफ जैसा लगता है ये भैया ये रास्ता जो गया था था था था उसकी जीव सी मानी करती है जो तो गर्म गर्म हवा आती है उसकी सांप